Under the moonlight, to your arms, I hold you. I just can't let you go. I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. पुरा नाथ ृतरी विस्तृता भावता स्वभावधारा विचिता पुत्र मित्र पत्नी पति संसार के कितने संबंधी हैं मेरे हैं ऐसा तो लगता है परंतु वही मैं हूं ऐसा नहीं लगता आप लौकिक प्रती में देखो उनमें इतना फर्क जरूर है कि मेरा खड़ा है ठीक है वे है, है मेरा कुर्सी है मेरी बेटा है धरा जो है ये उतना मेरा नहीं होता है, जितना मेरा बेटा होता है जितनी मेरी पत्नी होती है जितना मेरे सबे संबंधी होते हैं मन मेरा मेरा में भी फर्क है वो। अपनी पत्नी पर पुत्र पर संबंधी पर कोई तरह कार्य है तो पैसा दे सकते हैं कान छोड़ सकते हैं खड़ा छोड़ सकते हैं तो दुनिया की जल्द मालूम करने वाली वस्तुओं में ममता थोड़ी हल्की होती है और ये जो चलते फिरते रिश्तेदार नातेदार होते हैं उनमें ममता ममता माने मेरा थोड़ा ज्यादा लेकिन शरीर में जो वय है वो हम सबसे ज्यादा है अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा कि हम दोनों की शादी में एक साथ आग लगे तो तुम तो तो पहले किसकी विद्धा हो गए तो वीरबल ने कहा कि हम पहले अपने बुझाए क्योंकि देह में जो मैं की व्याप्ति है वो अधिक है ये विचार करके देखना चाहिए कि जो मैं की चीतनता है वो दूसरे शरीर में उतनी व्याप्त नहीं है जितनी की इस शरीर में व्याप्त है ईमानदारी की बात यह सबसे ज्यादा प्रेम संसार में जहां अपना मैं होता है वहां होता है और मेरा से भी ज्यादा होता है उस जोश में मेरे के लिए मैं का बलिदान कर रहे तो वो आवेश में होता है वैसा जोश में है जान बूझ समझदारी से ऐसा नहीं तो तो की एक खास बात आपको सुनाता है कहते हैं ये जगत मालूम पड़ता है संसार मालूम पड़ता है कैसे मालूम करता है एक खास तरह का सपना आपने जो संसार से ही बना हुआ है आंख क्या संसार नहीं बोले आंख के तो संसार दिखता है तो क्यों तो नहीं बोले ठीक है तो जब हम जगत या संसार कहते हैं तो आंख को तो छोड़कर थोड़े ही बोलते हैं संसार ही से संसार दिखता है इंद्रियां भी संसार ही है अंतकरण भी संसार ही है एक पत्थर का नाम संसार नहीं होता वेदांत तो का ये कहना है कि जब तक इंद्रियों का और अंतकरण का और खुशी का चश्मा लगा कर आप देखेंगे तब तक दुनिया दीखे लेकिन आपको तो ये तो समझना चाहिए ना कि ये चश्मे की करामात माफ है कि चशमुच दुनिया वैसी है ये सब चश्मे की करा है संस्कार है वासना है अंतकरण है इंद्रियां है शरीर है इनमें मैं करके हम जब देखते हैं तब इतना बड़ा संसार देखने को तो मिलता है वेदांत की खास बात ये है कि आप पहले चश्मे को उतार कर रखो इसको बच्चे खाते में रखो इसको उदर में न देखते मन ही मन विचार विचार से इसका अपवाद कर दो फिर रहे तो अब तुमको तो ये दुनिया कैसे दिखता है इसमें कहाँ शब्द सुनता है कहाँ रूप दिखता है कहाँ स्पर्श दिखता है ये एक खास जगह बैठ करके देखने का ये जादू है कि दुनिया इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है तो वेदांत की विशेष बात क्या है कि पहले विवेक करके देह में से मैं को अलग करना वो मशीन से अलग करने का नहीं है वो मैं अलग हूँ मैं अलग हूँ सोचने से अलग नहीं होगा इसमें देह क्या होता है और मैं क्या होता है बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा गुरु गुरुप्रदेश के द्वारा शास्त्र के द्वारा ये समझो कि कहा हम अपने मैं को यह के साथ जोड़े हुए हैं यह से यह को देखते हैं चश्मे से लीलिमा दिखती है लाली दिखती है तो अगर अगली चीज को तो देखना हो तो चश्मा उतारिए तो चश्मा क्या है और तो ये तो एक समझो कि पहले तो शेख का एक एक खोल है तो तुम स्त्री नहीं हो पुत्र नहीं हो पति नहीं हो तुम धनी नहीं हो विद्वान नहीं हो बुद्धिमान नहीं हो बाहर से जो आई हुई थी चीजें हैं तो नहीं हो तुम पहले अपने को अंतर्मुख करो निवृत्त करो जिसको शंकराचार्य निवृत्ति बोलते हैं जहाँ तुम बाहर की चीजों में भर गए हो हाथ हाथ को चोट लगती है तो कहते हैं मुझे दोष लगी गांव को दोष लगती है तो बोलते हैं मुझे चोट लगी आंख खराब होती, हो होती है तो कहते हैं मैं अंधा हो गया बुद्धि से कोई गलती होती है तो कहते हैं मैं वृत अविवेकी हो गया मूर्ख हो गया तो दूसरे के गुण धर्म को अपने ऊपर जो आरोपित करने की रीति है इससे निवृत्त होना पड़ेगा माने इसको छोड़ना पड़ेगा तो देखो पहले ये ख्याल करो कि सब इस शरीर में मैं शरीर से बाहर की कोई चीज मैं नहीं न रुपये अन्तय आन मता अन्न न दरियार न दोष तो न तो तो दुश्मन वो मैं नहीं हूँ मैं शरीर हूँ ये निवृत्ति की पहली कड़ी ये होगी इसी को अन्नमय दोष तो कहते हैं अन्न रसम वो यम शरीर अन्न से और रस से बना हुआ है तो अन्न रथ से जब ये शरीर बना तो अन्न जगत का शरीर का कारण हुआ कारण होने से वो भी ब्रह्म रूप हुआ तो आप इस शरीर की ऐसी उपासना कीजिए उपासना कीजिए शरीर से ये जो संपूर्ण विश्व सृष्टि में भरा हुआ अन्न है वो ब्रह्म है और उसी प्रभ में हमारा ये शरीर बना हुआ है ऊपर की ओर सिर है जैसे चिड़िया के दोनों ओर पाक होती है वैसे दोनों हाथ है जैसे उसकी फूस होती है वैसे हमारे दोनों पाव हैं, और पितरी पक्षी इसको बोलते हैं क्योंकि बोलने वाला टीकर है ना तो अपने को तो चिड़िया के रूप में वर्णन करता है ये बहुत बढ़िया बात है ये नहीं समझना कि इसमें सन्यासी कोई ज्ञान होता है कि ब्राह्मण को ही ज्ञान होता है कि स्त्री को ही ज्ञान होता है कि पुरुष को ही ज्ञान होता है कि हमारा कोई तो एक चिड़िया अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव कर रहा है इसलिए ये दावा ये अभिमान कि हमको ही ब्रह्म ज्ञान होता है ये छोड़ दो ये ब्रह्म ज्ञान तो चिड़िया को तो भी होता है, है। परंतु चिड़िया को तो भी ममता छोड़नी पड़ेगी ये हमारा घोसला है ये हमारा अंडा है ये हमारी मादा है ये हमारा नर है ये ममता छोड़ करके इतने देखना पड़ेगा कि शरीर से बाहर मैं कुछ नवृत्ति हो गई हो और जब तक इस कुछ पर कुछ बुरी रहेगी तब तक पशु खुद की निवृत्ति नहीं होगी इतना ही बहुत है परेशान होने के लिए दुनिया में बेचैन होने के लिए इतना ही बहुत है देखो एक ध्यान की प्राधी आपको सुना पांच मिनट आगे और पांच मिनट पीछे जो बीत गया उसमें से पांच मिनट बैठे और जो आगे आने वाला है उसका भी पांच मिनट बैठे और उसके बाहर आपका मन न जाने का हो पांच मिनट से पहले की कोई याद ना आवे और पांच मिनट के बाद की कोई याद ना आवे आप अपने मन को दस मिनट में रोकिए, ध्यान रखें अच्छा आप व्यक्तो आप पांच मिनट ऐसा कीजिए कि बम्बई से बाहर की कोई चीज आपको याद न आए और उसके बाद पांच मिनट ऐसा कीजिए कि नाम रोड से बाहर की कोई बात याद नहीं ना हो उसके बाद, बाद पांच मिनट ऐसा कीजिए कि हाल के बाहर की बात आपके साल में न हो उसके बाद ऐसा कीजिए कि आपके शरीर के बाहर की बात आपके ख्याल में नोड़ना हो तो सके सारे तीन हाथ से बाहर और एक गिरफ से बाहर और देह से बाहर आपका मन नजर ये बाहर पे मन को फीट कर अपने शरीर के भीतर लाना ये एक प्रकार का निवृत्ति गूप है यह जो एक मन बहुत छोड़कर कहू कहने से उपाय इस मन को बहुत जगह भेजकर बताओ किसने शांति प्राप्त की है यह जो एक मन, मन तो बिल्कुल एक है और लड़की हाथ में बरमाला लेके कालेज के, के दरवाजे पर खड़ी है किसको पहनावे इसको पहनावायद इससे अच्छा और कोई आ जाए शायद इससे अच्छा और कोई आ जाए तो सब निकल गए महाराज कोई नहीं रहा और बरमाला हाथ की आ तो पहली बात जो तो है वो निवृत्ति की है और समाज सेवा दूसरी की है सबको मिलाना सबको संवारना सबको सजाना वो परोपकार, वो लोक एक दूसरी चीज है और अपने मन को अंतर्मुख करके तत्व को समझना फैले हुए मन को समेटना ये दूसरी चीज है जब आपको कोई कहता है आपकी जो मर्जी हो तो खाइए आपकी जो मर्जी हो सो तो पीजिए आपकी जो मर्जी हो तो पीजिए आइए हम आपका है ना आपको अभी ब्रह्म का दर्शन कराते हैं तो आप समझ जाना कि एक सस्ता जो है इसमें कोई न कोई ठगी जरूर है इसमें चेला बनाने का जितना ख्याल है उतना आपको ब्रह्म दर्शन कराने का ख्याल नहीं है तीन मिनट में कितने लोग कितने लोग तीन मिनट में ध्यान लगवा देते हैं वो क्या लगेगा और कहो तो हम एक सुई को धोदे आपके शरीर में और आपका ध्यान लग जाए सुई बेल का कांका बेल का बेल का कांका दूसरे घंटा होता है एक देश का काटा जरा सा स्वभाव आप आप है आपके शरीर में आपका आप लोग सुभाग देखना मस्त छर खरा बहुत और उसी छर खराह में आपका मन खुल लगेगा तो मन का एकाग्र होना बहुत बड़ी बात नहीं है कहा एकाग्र होता है ये बहुत बड़ी बात है यदि आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है नशा पी के भरे ब्याह गिर ही होती हो गए दूसरे ठक कह कबीर ये तीनों थक <laughs> आज टावर में जाना है आज टिकट टाटक में जाना है कितने रिश्तेदार रिश्ते की चीजें बाहर ज्यादा होंगी आ, उतनी मन के पिछराव की चीजें ज्यादा होंगी इसलिए शरीर में आओ देखो आ, ये दो हाथ हैं ये दो पॉँव है ये शेर में और ये दो है? आप जैसे टीकर होता है उस तरह से आप इस शरीर के रूप में बैठे हुए हैं तब इस शरीर के बाहर जो कुछ है वो तो आप नहीं ये पहली शिक्षा यह हुई शरीर से बाहर जो कुछ है वो आपने नहीं हैं वीर मनुष्यो हम इसी अस्थि पुत्रो हम इस ना विकारो किजो न पुत्र सुखद मैं मनुष्य हूँ ये बुद्धि तो है परंतु मैं पुत्र हूँ ये बुद्धि तो करीब ही मैं स्त्री हूँ मैं पति हूँ ये दुखी कभी मन में नहीं होती है ये अनुवाद भी गलत है जब मनुष्य में त्याग की भावना आ जाती है तो राग्य की भावना आ जाती है तब स्थिति ही दूसरी हो जाती है जिस राम रामदेव पहले गृहस्थ होते हो उनका नाम तीर्थ राम श्री राम तो ने आज एक खबर दी कि आपके घर में बेटा हुआ है वो इस खबर में परंगन रि रहते हैं चला गया तो जहां गया वहां चला गया न हम लाए थे न हम भेद जिसने भेजा था उसमें बुला लें जहां से आया था वहां चला गया अभ्यक्षता भी जूटा नहीं जब तक आने वालको अभ्यक्ष निधन आने वो तक का परिदय क्यों रोते हो जब मालूम है वो कहां से आया था अध्यक्षता भी जूटा अध्यक्ष निधन आने वो तुम्हें मालूम है कहां गए बीच में जादू के खेल की तरह आया जादू के खेल की तरह गया सब कहा कर गए ये रोना पीतना खींचना चिल्डाना क्यों तो देह मत देखो जिस मसाले से ये देह बना है उस अन्न को देखो वो अन्न साक्षात एक बात है यदि अन्न भाव से ब्रह्म की उपासना की जाए तो उसको अन्न की कमी करनी नहीं। संसारी संबंधों का चिंतन शोर करके सबके शरीर अन्न से बने हुए हैं विवेकाधि ज्ञान होगा ज्ञान होगा रुत्राध्यात्मत्व नहीं तत्व प्राणात्मत्व उपाध्यता और अंतर्म एक दर्जा और भीतर आ जाए एक दरवाजा और भी करवा देख से समझ लो चाहे ध्यान से समझ लो निश्चय होना चाहिए कि देह के बाहर जो कुछ है वो मैं नहीं तो जब देह की बात सत्ती हो जाए तब प्राण की बात को पकड़ना चाहिए ये देह हाथ मैं देख हमारा मैं नहीं कौन तो नहीं हो सकता देखो तो बहुत सी चीजें जैसे मोटर बनती है तो उसमें खुर्जे बहुत होते हैं तो मोटर मोटर के लिए नहीं बनती है किसी के चढ़ने के लिए बनती बनती है मोटर आदमी के काम आवे तब तो मोटर है मकान आदमी के काम आवे तो मकान है एक आदमी के घर में लाखों रुपए की मोटर पड़ी देखो महाराज हमारे लिए मोटर है तो सो तो नहीं महाराज सुरजे इससे सड़ गए हैं पर खराब हो गए है तो मोटर जब आदमी के काम नहीं आ रहा है तो हमारे पास पहले बहुत बढ़िया मोटर थी हमारे पास की दसों अंगुलिया धीमे रहती थी अब हमको तो सुनने को कोई नहीं मिलता है क्या करोगे तारीफ करके हो हमारे बाप दादा पड़े धर्मात्मा से बस याद करके उसे पवित्र कर दो तो तो तो तो तुम कितने धर्मात्मा हो ये तुमको देखना पड़ेगा ना नो तो कह दो तो तो तो तो कि तुम कहाँ हो तो ये देह जो है ये ढेर है ये अंगुलियों के कोर्बे अलग अलग होते हैं वो हो? यहाँ से अलग हो जाता है यहाँ से अलग हो जाता है यहाँ से अलग हो जाता है मोर यहां से अलग हो ये भीतर की जो एक एक ठंडी पसड़ी है ये बढ़िया दिखते हैं महाराज जैसे किसी ने सजा के संहार दिया हो भीतर का मसाला तो गीत निकाल ले जाते हैं गीतर निकाल ले जाते हैं भीतर का हड्डिया तो रह जाती है आग में तो जलती हमने देखा हड्डी जब आग लगा देते हैं तो जैसे गीली लकड़ी में आग लगा दो और वो जलती है तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकलता है ना ऐसे इधर हड्डियां तो जलने लगती हैं तो जैसे लकड़ी में से पानी भरे ऐसे हड्डियों में से रस निकलता है तुम क्या हो इसमें हड्डी हो मांस हो दीप हो ऊं हो शाम हो ये तरह तरह की चीजें जो शरीर में जुड़ी हुई है इनमें से तुम कौन हो बोला हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं है जी हम तो मौज करते हैं मजा लेते हैं तो अंधेरे में रह के मौज लेते हो अंधेरे में मजा लेते हो जब विवेक का प्रकाश ही नहीं ज्ञान का तिरस्कार कर दिया तो मजा क्या लो? ये तो नशे का मजा है इससे कभी शांति मिलने वाली अंधकार का अंधेरे का मजा कभी शांति नहीं मिलेगी तो बोले अच्छा ठीक है भाई हम बेटभी मानस चाँदे पुतले हम नहीं हो सकते शरीर में आधा तक पानी होता है वो आधा तक जैसे दस बीस बीस बीस सेट किसी का वजन हो तो उसमें दस सेट तक पानी होता है तीन में पानी चार में पानी खून में पानी लार में पानी पसाब में पानी गति में पानी अगर 50-50 पानी निकल जाता है इसको हम क्या धोते है मैं मैं हूँ छाती कुलाद के चलते हमारा मैं एक साधु ने कहा कि हमारा जो सिंहासन बना है ना उसमें एक मन सोना लगा है तो एक मन सोने का बोझ ही तो हुआ ये जो शरीर है खाद्य मान शाम वृक्ष का बुहार क्या रखा है छत्र में क्या रखा है क्या करते हैं एक आपको सच्ची घटना सुनाते हैं हमारे समय की है गंगा किनारे एक महात्मा रहते थे प्रसिद्ध था कि 120 वर्ष के उनकी सच्ची उम्र तो हम लोगों मालूम नहीं है बीमार तो पड़े थे तो बुढ़िया बाबा जी महाराज उनसे मिलने के लिए गए थे गंगा किनारे देखते महाराज जब तो मर गए तो तेरह लोगों ने क्या किया जाकर गंगा जी ने बहा दिया और फिर दूसरे दिन उनकी लाश पकड़ के ले आए हो तो महाराज से तो जी गए गंगा जी ने लौट आए अब उनका पेट को जल के जानवरों ने खा लिया था उसको तो खड़ तो लिया, और ला के उनको बैठा दिया सामने हाथ पा, पाँव तोड़ पाँ के बैठाते है ये जो जुलूस निकालते ना, बैठा के मरने के बाद तो हाथ पाँव तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं कड़े पड़ जाते हैं तो, तो तोड़ तोड़ के बैठाते हैं मरने के बाद कड़े तो मरी गए तो छोड़ कर तो, तो, तो चाह रहे उनको लाके तो बैठा दिया कपड़े अपड़े उड़ा दिए जंगल लगाया फूल मारा सूर्य के दर्शन करो महाराज करलोक से लौट आए गंगा जी में से निकल के आ गए अब वो महाराज लाखों रुपए और गाँव के लोग दर्शन करे लाखों रुपए चढ़े अरे हाँ इतने बड़े महात्मा लोग आए तो महाराज किसी जानकार ने जाके देखा तो एक खा गए तो, लोग वो अपने गुरु के लाश से भी हो लाश बेच के भी फायदा उठाते हैं ये शरीर की ये स्थिति है तो गोए भाई जब तक सास है तब तक, तक मैं गिर रहा और जब सांस नहीं है तब तो मैं मर जाता हूँ इसलिए मैं देह नहीं हूँ ये बात तो पक्की है लेकिन मैं प्राण हूँ क्यों तो बोले भाई ये देह तो पहले भी नहीं था बीच में ही मिला था या ना होता था जन्म के पहले ये शरीर नहीं था पहले हमने किसी शरीर से ऐसा काम किया था ऐसी बासना की थी और जिस बासना कर्म के अनुसार अविद्या कामना कर्म के अनुसार ये शरीर हमको मिला था। विद्या कर्मणी समन्वर पूर्वक प्रज्ञा मनुष्य को शरीर की प्राप्ति कैसी होती है कि वो जिससे प्रेम करता है जैसा कर्म करता है और जैसे संस्कार से संस्कृत उसकी बुद्धि होती है उसके अब ये शरीर बनता है तो पहले तो ये शरीर नहीं था बाद में एक ये शरीर बना एक आदमी मरने लगे तो मांस खाने की बड़ी का ये मांस खा ये मांस और वो महाराज मरते समय उनके मन में आया कि ये सब सम को एक साथ खाने से कैसे मिले ठीक हो जाए और फिर तो फिर बच्चे बच्चे हो गए, कोई करता है अविद्या कामना और कर्म से ये शरीर बनता है ये पहले नहीं एक अयोध्या जी ने एक बड़े भारी महात्मा फैसले तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब मैं मरूंगा तो पैकुंठ से मुझे लेने के लिए विमान आएगा और आ जाती बजेगी उसकी आवाज तुम सब लोग सुनोगे और मैं विमान पर करके पैकुंस पर जाऊंगा और महाराज महात्मा जी तो मर गए न विमान आया न दुण, दुण की आवाज हुई अब उनके साथ चले करते हुए हमारे गुरु जी बड़े सिद्ध पुरुष थे उनके मुंह से निकली हुई बात गलत क्यों हो गए वह दुनिया जी के सब महात्मा बड़े बड़े जानकार जो महात्मा थे वो बुलाये गए हाथ उन चारों देखा देखा के सामने एक पेड़ का पेड़ है और उसमें खूब बढ़िया पेड़ का फल लगा हुआ है तो उन्होंने कहा देखो वो पेड़ का जो फल बहुत बढ़िया लगा ललचा हुआ है उसमें एक कीड़ा हो गया जब वो पेड़ का फल मसल दिया गया और कीड़ा मर गया तो तुरंत ऐसे अयोध्या जी में ऐसे प्रसिद्ध तुरंत घंटी बजने लगी मान को तो लोगों ने देखा नहीं लेकिन घंटी की आवाज सुनी तो देखो अब ये महाराज विमान पर चढ़ते बैठक जा रहे हैं तो ये शरीर तो वासना के अनुसार बनता है आकृति मिलती है वासना और कर्म के अनुसार और इसकी गति होती है प्राण शक्ति से तो ये शरीर तो पहले भी नहीं था कर्म के अनुसार ये शरीर प्राप्त हुआ था और जब तक सांस रहती है आयु मरणयोर हेतु कब तक जीवन है उम्र कब तक है मौत कब होती है तो ये बात प्राण के साथ अन्वय व्यतिरिक्त करता है जब तक प्राण है तब तक कहते हैं जी रहा है और जब प्राण नहीं रहता है तो कहते हैं ये मर गया आते इसलिए आत्मा अगर करना हो तो देह को आत्मा मत कहो उसी प्राण को उसी सांस को आत्मा करो प्राणे भगवती आयु हो और प्राणापाय तुझी जब तक सांस रहती है तब तक, तक आयु रहती है और जब सांस नहीं रहती है तो आयु भिन्न हो जाती है इसलिए तुम देह को मैं कैसे बोलते हो मैं देह हूँ इस बासना का अपवाद करो पहले देखो पुत्र मित्र कलत्र में धन में मकान में जो मैं बना है उसको मिटाने के लिए देह में मैं पना स्थापित किया और उनका अपवाद हुआ उनको हटा दिया अब देह में जो मैं पना मालूम पड़ता है इसको हटाकर प्राण में मैं पना स्थापित करते हैं प्राणों ब्रह्मे चुका सिन्हा सर्वमायु समुत तो मैं देह हूँ इस बासना को काटिए इसका अपवाद कीजिए और मैं प्राण हूँ इस वासना का अध्यारोप कीजिए ये क्रम है जो इसको स्वीकार नहीं करेगा वो वेदांत तो नहीं समझेगा ये संप्रदाय बिना क्रम के संप्रदाय नहीं होता साधना में एक क्रम मालूम पड़ता है पहले ये फिर इसके बाद ये फिर इसके बाद ये पहले कार्य है फिर करण है फिर कारण है और फिर अज्ञान है फिर साक्षी है सब साक्षी का दौर होगा और ऐसे तुम सुन के कहीं रट लो साक्षी साक्षी साक्षी दृष्टा दृष्टा दृष्टा जब तो हम पाप करते हैं न पुणे करते हैं भ्रष्टा है तब भ्रष्टा नहीं होंगे हो भ्रष्टा हो जाएंगे है ना हमको हम, हम चाहे कुछ भी करे तो ऐसे नहीं बनता है एक बासना को हटाकर दूसरी वासना लाई जाती है फिर दूसरी वासना हटाकर तीसरी वासना लाई जाती है देहात्म बासना नुत्ययी प्राणात्म उपास्यता फिर ये प्राण देखो प्राण में न बुराई का संकल्प है न फलाई का संकल्प है उसमें केवल जीवन है प्राण में केवल जीवन है ये बहुत दिन तक इस शरीर में रहे इसकी कोशिश भी करने के जरूरत वो तो मतलब से करते हैं अगर मतलब ना निकलता हो और 12 बरस सास शरीर में चला दी जाए ऐसा होता है कई अस्पताल विदेशों में ऐसे हैं, जिनमें आदमी बेहद पड़ा है 12 बरस से नली से ही उसकी खुराक पंका देते हैं ऑक्सीजन से उसको शक्ति दे देते हैं और, और भी कई ऐसे रासायनिक प्रयोग हैं उनकी सांस चलती रहती है और खाद पर बिल्कुल बेहोश स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बड़ा भारी प्रयास करते हैं उसमें न बुद्धि की रक्षा है न उसमें आत्मा की रक्षा है न उसमें कोई सत्कर्म है न सद्वाह न है अरे उगर चार दिन ज्यादा हो गई तो क्या चार, चार दिन कम हो गई अपने गोट की ही तो रक्षा करता है एक माता थी उनका शरीर पूरा होने लगा तो उनके पुत्र ने पूछा कि की आपको क्या सेवा करें तो अरे हमारी सेवा ये है कि वो जाकर हमारे शरीर को छूने लगा वो सुई लगा लगा के हमारे शरीर में छेद न करें हमारी नाक में रस्सी न डाले हमको गंगा किनारे लेकर हमको गीत सुना हो भगवान का नाम सुना गंगा जी का जन्म पीने के लिए तो, तो। हमें शांति से मरने लगे अपने बेटे से उन्होंने कहा बड़े समर्थ और बड़े साधन संपन्न करोड़ों वर्गों के मालिक उनके बेटे और माँ ने कहा कि बस बेटा अब हमारे मरते समय हमारी दुर्ग सामक कराओ हमको शांति से मरने ही मरने लगो दंगा दर करो खुशी रहो हमें गीता सुनाओ तो भगवान का नाम सुनाओ सास अगर चार दिन चार बरस ज्यादा ही चले न पिशाब कर सकते न सर्दी जा सकते न हाथ धो सकते न कुछ सोच सकते न विचार सकते बड़े रहेंगे बड़ाधीन रहेंगे किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो देखो ये श्वास जो है ये भी आत्मा नहीं है असल में यदि प्राण बुद्धि से ब्रह्म की उपासना करें प्राण हो गई ब्रह्म ये प्राण ब्रह्म है ये प्राण आत्मा है तो क्या होगा अकाल मृत्यु नहीं ये प्राण में भी पांच वृत्ति होते हैं प्राण अपान समान उदान और व्यान हम लोगों के घरों में ये रिवाज थी कि जब पहले हम भोजन करने के लिए बैठ थे हमको याद नहीं है कि सिला कपड़ा पहन के मैंने घर में कभी आया है जब जब ख्याल नहीं रहा होगा तब तो लोगों ने खिलाया होगा और वो पांव धोके हाथ धोके, बिना सिला कपड़ा पहन के काटे पर बैठ के तो बहुत करके पानी गोबर से लीजी हुई जगह होती चौथा चौराजा होता माटी पर बैठ जब तक जब तक शब्द हमको हो सके तो पहले पांच ग्रास जो मुँह में डालते हैं प्राण आयत स्वाहा अपान आयत स्वाहा ज्ञान स्वाहा उदान स्वाहा समान स्वाहा ये भोजन हम स्वयं नहीं करते हैं प्राण को हैं देखो अब उसी समय ये संस्कार अंजाम में जब हम बिल्कुल नहीं समझते हो सब डाला गया कि भोक्ता बना, खाने का काम प्राण करता है कर्म इंद्रियां करते हैं कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियां जानती हैं और खाने पीने का काम प्राण करता है प्राण के निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन आवश्यक है जीव को तो खुश करने के लिए नहीं खाया जाता खाया जाता है शरीर के निर्वाह के लिए नहीं तो ये जीव तो ऐसी दुष्ट है असतिन प्रिय कर्पणा श्रीमद् भागवत में बोला ये कुंडा, अपने शरीर में कुंडे लगे हुए हैं दो रुपया दो तो चार मांगेंगे चार दो तो आठ मांगेंगे आठ दो सोलह मांगेंगे ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे इनके तुष्टिकरण से कोई भी संसार में छुपी नहीं हो सकता था शेख के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा राजा और राजा वो पहले खाता था अपने जीत के अनुसार खाता था और फिर बाद में तय कर लेता था और फिर दूसरी चीज अपने जीत के अनुसार खाता था ये चिजिया सतुदेव तो कभी खुश नहीं सकते ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए नमक चाहिए कटाई चाहिए अब क्या क्या चाहिए उसकी बात क्या कभी लिस्ट पूरी नहीं होती है इतनी मांग है काम की कौन सी संगीत सुने कौन सी स्वरलहरी सुने क्या क्या छुए क्या क्या देखें क्या क्या सुने क्या क्या स्वाद लें? ये इंद्रियों की मांग कभी पूरी नहीं होती हो तो प्राण वृत्ते संतुष्ट है जीवन निर्वाह के लिए भोजन करना चाहिए जिवा की तृप्ति के लिए नहीं तुम्हारे जीने के लिए काफी है कि नहीं अच्छा स्वाद में कभी कभी तृप्ति नहीं होती जब खा जाओगे तो और बीमार करोगे। हम जानते हैं हमारे गांव के पास एक सज्जन से उनका नाम था ठाकुर साहब हरि उनको हो गया जबरदस्त वहां के वैद्य ने बताया कि देखो खा सकता तो तो जिस दिन मछली आप खाओगे उससे घर में तो रोहू कटता था मछली करते, बड़े आदमी थे चिड़िया का भी शिकार होता था हरेफ का भी शिकार होता था मछली भी करते थे। तो उन्होंने मछली खाना बंद कर दिया। छह महीने में बिल्कुल ठीक हो गए जहां हमने उनको पालकी में चलते देखा था बीमारी की हालत में लोग उठा ले चलते थे वहां उनको बंदूक कंधे पर रखे लगे और चिड़िया खाने लगे फिर हरे खाने लगे तो पहले भी खाते थे तो बीच में छोड़ जाते एक भगवान एक दिन मछली पकड़ के आई उसके मुंह से छानी चपकने लगा उन्होंने कहा थोड़ा सा तो खा नहीं बस जिस दिन उन्होंने थोड़ी सी मछली खाई उसी दिन रात समर गए तो भोजन प्राण की रक्षा के लिए है प्राण के जीवन के लिए है भोजन इंद्रियों की तृप्ति के लिए है जितम सर्व जितेते जिसने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर करतेन्द्रियो न सीता नींद्रियमान ग्रतनम जावत जितान सरब रथ जिसकी जीभ बस में नहीं है उसकी कोई इंद्रिय बस में नहीं है हमारे एक महात्मा कहते थे, थे कि भाई चक्की चल रही है उसमें जैसी झीप डालोगे वैसा आटा निकलेगा और झीक डालोगे तो आटा जरूर निकलेगा और जीभ में जब रथ डालोगे तो वो किसी न किसी इंद्रिय से निकलेगा ही निकल के रहेगा जिसकी जीभ काबू में नहीं है उसका ब्रह्मचंद्र बिजली नहीं है जीव जो है सर्वोपरि हो जाते हैं तो जीव को संतुष्ट करने के लिए भोजन नहीं है और हमारे प्राणों को आने जाने आने जाने आने जाने की ताकत मिलती रहे इसके लिए भोजन और तो इसमें प्राण अपान समान उदान ज्ञान हम भोगता नहीं है जो प्राण भोगता सिर है।, है तो प्राण है अपान ज्ञान है समान देश है ज्ञान जो है तो है इस तरह से तो साफ शरीर में अपान वायु नीचे निकलती है सारे देह में अन्न को बराबर करता है हो तो जाता है कतार वगैरह आदि है ये सब उनकी क्रिया है तो ये प्राण की जो पांच वृत्तियाँ हैं ये मैं हूँ मैं ये देह नहीं हूँ ऐसा चिंतन करना चाहिए अब बोले भाई प्राण तो बेहोश चीज है वो आत्मा कैसे हो सकता है तो ने कोई प्राणमय को छोड़ो अब मनोमय का चिंतन करो और भी तरव करो और भी तरह करो तर। अब मनोमय विज्ञान में आनंदमय इनकी चिंता फिर आप